एफएम, एफएम खुश रहो, बांटो। नमस्कार, आप पुनीरी आप सुंदर रेडियो आवाज 107.8 पर सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर माधुरी सिंगाड़े हैं जिनसे शायद आप मिले भी होंगे और उनको देखा भी होगा और आज रेडियो पुनेरी आवाज़ से आप सभी से रूबरू होंगे और विशेष डायबिटीज़ जो बीमारी है मधुमेह उसके ऊपर उनकी अच्छी जो है एक पकड़ है और उसके ऊपर वो बहुत सारी बातें आज के इस एपिसोड में हमें बताने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर माधुरी सिंगाणे का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद पुनेरी आवाज़ रेडियो 107.8 का मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी जो मुझे यहाँ पे आज आपने बुलाया जी जी. आ, दूसरी बात ये हम बचपन से रेडियो सिर्फ सुनते आ रहे थे आज मुझे रेडियो देखने को मिला इसलिए मैं आपका बहुत आ, शुक्रिया कहना चाहूँगी <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मुझे लगता है कि सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं रेडियो सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि देखना भी चाहिए <laughs> <laughs> तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर आ सकते हैं रहाटनी में खास ये लाइट हाउस के बिल्कुल अपोजिट में मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे साइड में है सौंदर्य कॉलोनी में है आप इस रेडियो को देखना चाहें तो ज़रूर देखने के लिए आ सकते हैं और जिस तरह से मैडम आप से रुगरू हो रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है तो हमें भी ये सुनकर अच्छा लगा जब उनसे मैं बातें कर रहा था तो वो रेडियो हमेशा सुना करती हैं और ख़ास गाने फिल्मी जो पुराने गाने हैं उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो उन्हें सुनते हैं और डॉक्टर साहबा से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बारे में जरूर बताएं डेफिनेटली <laughs> सर जी मैं सभी श्रोता को गुड आफ्टरनून बोलूंगी नमस्कार बोलूंगी मैं डॉक्टर माधुरी शिंगाडे आ, मैं एमडी मेडिसिन किया है मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे से एमबीबीएस किया है फिर बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से हमने एमडी डी मेडिसिन किया है अराउंड पोस्ट एम मैंने फोर्टीन ईयर का एक्सपीरियंस है अच्छा मेरा स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़ में हुआ है डायबिटीज़ और क्रिटिकल केयर जैसे कि के आईसीयू के जो क्रिटिकल पेशेंट रहता है ये मेरा स्पेशलिटी है लेकिन खास तो मैं डायबिटीज़ में फोकस कर रही हूँ <laughs> <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि जैसे एजुकेशन फील्ड में और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन थे आपके पास तो इस मेडिकल फील्ड में ही आने का कोई कारण हो definitely जैसे हम बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे हम पिंपड़ी गुरु एरिया में ही बढ़े हुए हैं हमारे यहाँ पर वेल नोन जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनका जो ओ पी डी देखते थे उनका जो बात करने का अंदाज़ देखते थे पेशेंट देखने का अंदाज़ करते देखते थे और दूसरे फिर रेडियो पर या फिर टी वी जो जनरली नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे जो बताते थे, थे साइंटिस्ट साइंटिफिक प्रोग्राम आते थे, थे वो देख के फिर साइंस के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया फिर उसके बाद फिर हमारा मेडिकल फील्ड के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया फिर हमने सोचा नहीं हमें फिर डॉक्टर ही बनना है और दूसरा कारण तो ये है कि जैसे कि हमारा मैथ्स से बनती नहीं थी <laughs> तो ये भी एक कारण है कि हमने फिर साइंस चुना साइंस के द्वारा हम फिर डॉक्टर बन गए <laughs> चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने बताया अपने बारे में इस करियर को कैसे आपने चूज किया जैसे कि आपने कहा कि मैथ से आपकी बनती नहीं थी स्कूल या कॉलेज की बातें कुछ बताइए टीचर्स की कुछ यादें कुछ ऐसे मस्ती या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में डेफिनेटली <laughs> वैसे तो बहुत सारे इंसीडेंट्स हैं हम आ, बीजे मेडिकल कॉलेज है हमारा हॉस्टल है पुणे स्टेशन एरिया में हॉस्टल में रहते थे जैसे कि ट्वेल्थ तक हमने घर में पढ़ाई की फिर लेकिन बाद में बीजे मेडिकल कॉलेज गए वहाँ के हॉस्टल में रहने लगे तो जो शुरू का जो फेज था वो काफ़ी काफ़ी डिफरेंट था घर छोड़ के गए थे शुरू के सात दिन तो हम हॉस्टल में सिर्फ रोते रहते थे कि मतलब इतने बड़े होके भी मम्मी पापा की याद आने के बाद हम रोते रहते थे हॉस्टल का खाना एडजस्ट करने में मुश्किल गया फिर एक बार फिर बाद में सब फ्रेंड से दोस्ती हो गई पढ़ाई में मन लगने गया तो थोड़े थोड़ा घर छूटने लगा लेकिन मैं आपको दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी मेडिकल फील्ड में हमने जैसे जब से हॉस्टल में एडमिशन लिया ट्वेल्थ से लेके आज तक हमने शायद ही कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा <laughs> चलिए आपके त्याग तपस्या ही है जो लोगों की सेवा में काम आ रहा है तो ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स हैं तो क्या हुआ उनके लिए सब कुछ है पैसा है सब फेस्टिवल मना सकते हैं ऐसा हम लोग सोचते हैं लेकिन जब आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं कही ना कहीं एक डेडिकेशन चाहिए इस फील्ड में आने के लिए और सेवा करने के लिए जैसे डेडिकेशन लगता है और पूरा ही एंगेज कभी भी फोन आए आप निकल सकते हैं तो ये चीज़ें है ही हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपके इस त्याग तपस्या को देख आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मेडिकल फील्ड में काफ़ी चीज़ें होती हैं तो किसी सिचुएशन में जैसे कि बहुत क्रिटिकल केसेज़ भी आते हैं तो उसको कैसे आप हैंडल कर अभी तो 14 ईयर हो गए ये मेडिकल फील्ड में मैंने शुरू से जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट है ससून जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेटअप ने हम एमबीबीएस बी बी सीखे है मेडिसिन गवर्नमेंट में ही सीखे उसके बाद मैंने वाईसीएम हॉस्पिटल जो है पिंपरी चिंचौड़ महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है वहाँ से ऑलमोस्ट टेन ईयर हमने एम डी मेडिसिन फिजिशियन का जॉब किए हैं तो अल्मोस्ट मतलब जो भी गरीब लोग है जो भी गवर्नमेंट सेटअप में जो लोग आते हैं उनका काफ़ी काफ़ी एक्सपीरियंस है जैसे कि सिर्फ एक्सपीरियंस मतलब आपको पेशेंट का सीरियसनेस है पेशेंट का जो भी कंडीशन है या फिर मेडिकल फील्ड का नॉलेज इस हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ जो भी उनकी तकलीफें है मतलब पेशेंट डॉक्टर के हिसाब से जो डॉक्टर के साइड पर जो नॉलेज होना चाहिए उसके अलावा पेशेंट के साइड से उनको जो भी तकलीफ है उनका बहुत बहुत गहरा एक्सपीरियंस हमें मिला है मतलब जो भी पेशेंट आते हैं मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं उनके हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब फ्री मिलता है लेकिन वहां आने के बाद पेशेंट का चाय कॉफ़ी के लिए या फिर रोज के खाने Medicine के लिए भी भी पैसे नहीं मिलते हैं तो मतलब थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन जैसे कि कुछ पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे नहीं है उसके कारण डिस्चार्ज लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो हम वो क्रिटिकल पेशेंट चैलेंज लेके आते हैं मेरे दिमाग में एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है एक पेशेंट था हमारा एक ऑलमोस्ट एक 12 13 ईयर की फीमेल पेशेंट थी हुँ, हुँ। वो उसने कुछ मम्मी से कहाँ सुनी हो गई उसने फिनाइल पॉइजन पिया फिनाइल पॉइजन पीने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो गई गवर्नमेंट में जगह नहीं थी इसलिए उसको ससून भेजा ससून में जाते जाते वो कोलेप्स हो गई मतलब बहुत सीरियस हो गई उसको इंटूबेशन बोलते हैं मतलब जो सांस लेने के लिए नली डालते हैं हाँ, वो हाँ, वो डालने के बाद मतलब वो होश में नहीं आई फिर वहाँ पे भी आईसीयू में जगह नहीं मिली जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सब आईसीयू फुल होते हैं हाँ, हाँ। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पुना का वेल नोन हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने फिर फोर्टी आवर के बाद उन्होंने ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया अभी रिलेटिव का बोलना था कि भाई ये ब्रेन डेथ पेशेंट हो गए बहुत खर्चा हो रहा है तो अभी कुछ नहीं होने वाला तो हम फिर से गवर्नमेंट लेके जाते हैं तो फिर बाद में लकेली दो तीन दिन बाद उनको गवर्नमेंट सेटअप में जगह मिली हमारे यहाँ में लेके आए हमने पूरे टीम ने एक चैलेंज ले लिया मतलब अच्छा। ये मैं मे, मेरी बात नहीं बोलती मेरा आई क्रिटिकल केयर का एक टीम था डॉक्टर हाँ। लोगों का नर्सेज हाँ। का पैरामेडिकल स्टाफ का एक टीम था उन्होंने पूरा चैलेंज ले लिया कि नहीं हम ये पेशेंट को जो जिन्होंने ब्रेन डेथ बोला है, नहीं हम पेशेंट को ठीक करके रखेंगे फोर्टीन ईयर का था तो हमने उसका रिलेटिव का साथ लिया ऑलमोस्ट थ्री वीक आई में रहने के बाद वो पेशेंट होश में आई और डेढ़ महीने बाद हमने उसका केक कट करके जो नेक्स्ट एक वीक बाद उसका बर्थडे था वो बर्थडे सेलिब्रेट करके डेढ़ महीने बाद हमने उसको डिस्चार्ज किया मतलब हमारा एक सक्सेस स्टोरी है ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो हमने गवर्नमेंट से हमें मिले हैं चलिए ये स्टोरी सुनकर तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और जैसे फिल्मी स्टाइल वाली स्टोरी हो गई एकदम और ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आए होंगे और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आपके पास हैं और कहते हैं कि जीवन में अगर किसी को सक्सेस पाना हो तो उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस काम करता है तो वैसे ही आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर माधुरी जी जो है शौकीन है हम गानों के तो बहुत मतलब <laughs> हम ग्रेजुएशन uh, डेज से लेकर हमारे हॉस्टल में पुराने जमाने में एक इमरजेंसी uh, लाइट आया करता था वो उसमें इमरजेंसी लाइट हुआ करता था वो कैसेट डालने वाला था और दूसरा रेडियो होता हो था हम रेडियो पूरा दिन सुनते थे, थे और हमारा एक हैबिट था हम वो फिर से हो जाता था। हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी मतलब हम सोते गाना सुनते हैं और जागते गाना सुनते है हमें स्पेशली नाइन्टीज के जो सॉन्ग है आशा जी के लता जी के और वो बहुत पसंद है अच्छी बात आपने बताया आशा करता तो हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर उनके भी रेडियो के वो पुराने दिन आकाशवाणी सुनने का जो आनंद है वो फिर से याद आ गया होगा उन्हें तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग सुनेंगे आशा जी का और ख़ास ये डॉक्टर माधुरी जी के लिए <laughs> आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो खुश रहो खुश या s My destiny. 107.8 वर्ल्ड स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, बांटो। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पुनेरी आवाज वन जीरो पर एक मुलाकात कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहबा माधुरी शिंगाड़े हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और उनका जो है फिल्मी गाना या फिर रेडियो स्टेशन के साथ या रेडियो से जुड़ने का उनका जो है पुरानी जो यादें हैं उन्होंने ताज़ा कराई और अभी हमने गाना भी उनका एक बहुत ही फेवरेट गाना जो है आशा जी का उमराव जहान इस एल्बम से हमने सुना तो आशा करता हूँ आप सभी को भी, भी अच्छा लगा होगा बहुत ही खूबसूरत गाना था सूदिंग गाना था और फिर से एक बार स्वागत है आपका <laughs> और जैसे आपने कहा कि शुरू में मेडिकल फील्ड में जब आए आप और अभी डायबिटीज पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इस विषय पे हम लोग अभी आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में डायबिटीज होता क्या है डेफिनेटली डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है अभी आप सोचोगे कि डायबिटीज़ तो हमें नहीं हो सकता हम तो दुबले पतले जनरली लोगों का कहना होता है कि हम तो शुगर ज़्यादा खाते नहीं है मीठी चीज़ें खाते नहीं तो हमें डायबिटीज़ कैसे हुआ लेकिन डायबिटीज़ इतना रैपिडली बढ़ रहा है अलमोस्ट अभी 62 मिलियन इंडियंस मतलब डब्ल्यू गाइडलाइन के हिसाब से सिक्सटी मिलियन इंडियंस को डायबिटीज़ है ठीक है जो परसेंटेज में देखा जाए तो सेवन टू एट एडल्ट पॉपुलेशन में डायबिटीज़ है मतलब हंड्रेड में से आउट ऑफ एट को डायबिटीज है है ऑलरेडी लेकिन वो चीजें 2030 तक और बढ़ने वाली है मतलब डायबिटीज बहुत रैपिडली प्रोग्रेस हो रहा है इसकी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक ही लेर है तो मतलब वो मॉर्टेलिटी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करती है तो डायबिटीज़ जैसे कि हम बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज़ कैसे हुआ हमारे फैमिली में तो किसी को नहीं, नहीं है डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न्स रहते जैसे कि हेरीडेटरी है जैसे आपके मम्मी पापा को किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है स्टडीज़ बता रहा है कि जैसे आपको मम्मी और पापा दोनों को डायबिटीज़ है क्यों आपको ट्वेंटी चांसेस है कि, चांसे कि डायबिटीज़ होने के ठीक है दूसरी बात अगर आपका लाइफ ठीक तरह से नहीं है मतलब ये जो बहुत कॉमनली अभी के ज़माने में हो रहा है पुराने ज़माने में बोलने से पहले ऐसा कि 90s में क्या होता था कि लोग दस बजे सो जाते थे ग्यारह बजे मतलब बहुत लेट नाइट हो गया अभी मतलब ग्यारह नाइट तो कुछ बनता ही नहीं है सोने का टाइमिंग ठीक नहीं बनता लोगों का शिफ्ट में ड्यूटी रहता है वर्किंग आवर बारह बारह घंटे का होता है खाना टाइम पे नहीं होता है स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है जो फास्ट फूड खाने का ट्रेंड है वो ज्यादा बढ़ने लगा है, चीज़ खाते हैं लोग बर्गर खाते हैं उससे मोटापा बढ़ता है ओबेसिटी होता है वन ऑफ़ द मोस्ट कॉमन रीजन जिससे लोगों को डायबिटीज बनता नहीं। है नहीं। जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और इसमें जैसे कि समझो पेशेंट है डायबिटीज का अब फिर उसको कैसे वो अपने आप को मैंटेन करे मैनेज कैसे करें क्या उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए किस तरह की उसका डाइट होना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए डेफिनेटली देखिए अभी मेरा डायबिटीज़ का अलमोस्ट 14 ईयर का एक्सपीरियंस है हमारा मेट्रो हॉस्पिटल है रहाटनी में वहाँ पे हम डायबिटीज़ का प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे हम 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा मेन फोकस है कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट तो हम करते ही है जैसे कि जो पेशेंट शुगर लेवल ज़्यादा करके आते हैं उनका टैबलेट्स से तो ट्रीटमेंट करते ही है लेकिन हमारा मेन एम रहेगा कि डायबिटीज़ प्रिवेंशन कैसे किया जाए इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में डायबिटीज़ क्लोज टू हार्ट ये कैंपेन हमने अभी शुरू किया है इसके अंदर हम लोग डायबिटीज़ का जो लोग आते हैं उनका तो इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट करते ही है लेकिन उनके साथ उनके जो रिलेटिव्स आते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के जो रिलेटिव आते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनका हम लोग कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं, शुगर का स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं उसके हिसाब से फिर उनको डायबिटीज़ है नहीं पता चलता है नहीं। नहीं। फिर अगर उनको डायबिटीज़ निकलता है तो उनका फिर प्राइमरी मैनेजमेंट जो रहता है डायबिटीज़ का जैसे कि लाइफ मॉडिफिकेशन डाइट वो उनको प्लान दिया जाता है कि ताकि डायबिटीज उससे ही मैनेज हो सके डायबिटीज का प्राइमरी मैनेजमेंट सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट है हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो साल साल तक टैबलेट लेते ही नहीं है सिर्फ वो डाइट पे ही शुगर उनका कंट्रोल रहता है ठीक है दूसरा बात जैसे कि डायबिटीज़ बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं टाइप वन डायबिटीज जैसे कि बच्चों में जो चलने वाला डायबिटीज़ है बड़ों का डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में जो फ़ीमेल को डायबिटीज़ होता है वो है और मोस्टली डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को लेके बहुत सारे लोगों के फुट अल्सर बनते हैं हमारे हॉस्पिटल में वो फूड क्लिनिक हमने नया एक शुरू किया है अच्छा। जो पी एरिया में पूना एरिया में बहुत कम फूड क्लिनिक है डायबिटोलॉजिट तो बहुत सारे हैं लेकिन स्पेशल चालीस डायबिटिक क्लिनिक बहुत कम है जो हमारे हॉस्पिटल ने हमने शुरू किया है उसके अंदर हम डायबिटिक न्यूरोपैथी है जैसे कि बायोस्शोमीटर से न्यूरोपैथी आपका कौन से ग्रेडिंग में चल रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं ऑलरेडी आपका अल्सर्स है तो उसका प्रॉपर ड्रेसिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं और तीसरा बात डायबिटिक का फुटवेयर आता है मतलब हम लोग जो चप्पल सैंडल्स पहनते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में अलग तरीके के फुटवेयर आते हैं अच्छा। हम उनका नॉलेज पेशेंट को दे देती अभी ये सब चीजें तो रही कि हम क्या कर रहे हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए दूसरा बात हम सोसाइटी के लिए एज अ डायबेटोलॉजिस्ट क्या कर क्या रहे हैं। रिसेंटली हमने एक कैंपेन जो अभी मैंने आपको बताया कैंपेन शुरू कर रहे हैं डायबिटीज़ क्लोज टू हार्ट इसके अंदर हम महीने में एक कोई संडे चुनते हैं जो हमारे जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है उनको हम मैसेज भेजते और उसके अंदर हम डायबिटीज़ के लिए एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं ठीक है नहीं। नहीं। उसके अंदर हम डायबिटी जैसे कि मेरे ओ में कोई पेशेंट आता है तो फिर उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते कि मुझे डायबिटीज़ क्यों हुआ कैसे हुआ अभी मेरा आगे क्या होगा मैं क्या खो क्या बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में ये सब लोगों का आंसर देना पॉसिबल शायद पॉसिबल नहीं रहता है इसलिए हम एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो फिर हम वो एक लेक्चर सीरीज रखते हैं जिसके वो लोगों को हम गैदर करते हैं उनको फिर आ, हमारा तरफ से डायबिटीज़ का नॉलेज देते हैं और उनके फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम वो सॉल्व करते हैं इसके <laughs> तरह हमने एक आ, हमारे रहाटनी एरिया कालेवाड़ी एरिया के जो ज्येष्ठ नागरिक संगे उनके अंदर हमने ऐसा कुछ प्रोग्राम्स अरेंज किए थे अरे अच्छा कोई ऐसे कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गया तो आप नंगे पैर चलेंगे तो अच्छा है <laughs> ऐसा <laughs> तो नहीं बोलूंगी मैं तो उल्टा बोलूंगी कि अगर आप डायबिटीज़ है तो आप पैरों का स्पेशकली बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए क्योंकि पैर ही है जो बहुत सेंसिटिव पार्ट रहते हैं मतलब डायबिटीज़ का जो भी कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोपैथी आपके पैर में झुंझुनाट जुन आता है सेंसेशन कम होने लगते उसके कारण अगर आप नंगे पाव चलते हो तो आपका कुछ कांटा लगता है या फिर पैर जल जाते हो तो पहला डायबिटीज़ के ऐसे पेड़ अफेक्ट होते मतलब आप अभी मेरा प्रोग्राम सुनने वाले जो लोग है अगर उसमें कुछ डायबिटीज़ है तो वो ऑब्जर्व कीजिए कि आपका डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन पहले कहाँ से शुरू होगा उनका यही मानना होगा हमारे हाथ पैर में दर्द होते हैं पैर में झुंझुनटा वो सब कॉम्प्लिकेशन पैर से शुरू होते हैं तो पैरों के बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है या केयर करना है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को डायबिटीज़ वालों को भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है बीमारी ना हो इसके लिए आपको जो है अपना जो लाइफस्टाइल है दिनचर्या है उसमें एक परफेक्शन लाना होगा जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि 11, 12 एक बज जाता है सोने के लिए तो वो सब नहीं चलेगा थोड़ा सा पीछे चले जाइए आप देखिए कि आपके दादा पर दादा का लाइफ क्या था वो लोग रात नौ बजे तक सो जाते थे दस बजे तक सो जाते थे और सवेरे चार बज या पाँच बजे उठ जाते तो अगर वो चीज़ें थोड़ा सा अगर हम अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियों से हम लोग दूर हो सकते हैं <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहबा से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और मैं चाहूँगा कि जैसे आ, आ, पूरे भारतवर्ष में या कहीं आपका घूमना हुआ है तो टूरिज़म के बारे में थोड़ी सी बातें अपनी बताइए definitely हम तो tourism तो बहुत favorite है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ट्वेल्थ के बाद शायद ही कोई फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट किए होंगे हम हमेशा हर कोई फेस्टिवल पर कोई अगर जब कॉलेज डेज में कुछ एग्ज़ाम आता था, था जैसे प्रैक्टिस शुरू हुआ कोई पेशेंट आता था, था तो हमारा कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हुआ नहीं हम जैसे कि अगर पेशेंट कम है या फिर कुछ टाइम मिले तो हम घूमने ज़रूर चले जाते हैं हमने जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो भारत के पूरे पूरे स्पॉट देखे उसमें सबसे हमारा फेवरेट है मनाली का रॉयल कैसल रॉयल कैसल पे शायद कुछ फिल्म का शूटिंग भी हुआ था मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है रॉयल कैसल बहुत सुंदर जगह है पहाड़ों के ऊपर एक राजवाड़ा है पुराने राजा का राजवाड़ा है ऊपर से देखा जाए तो ठंडी हवा चलते हैं, बादल दिखते हैं सा, सामने बर्फीले पहाड़ होते हैं और उसमें जस्ट इमेजिन कीजिए वहाँ पे बैठ के आप चाय पी रहे वहाँ तो जाने का बार बार मन करेगा हमारा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने टूरिज्म के बारे में और मनाली आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और उसमें वो सारी जो सीन सीनरियाँ है वो कहीं कही ना कहीं हम सभी को आकर्षण करता ही है और इवन जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा ज़रूर घूमना चाहिए क्योंकि उससे आपको एक वेदर चेंज भी हो जाता है और आपका मानसिक स्थिति भी थोड़ा बदल जाता है क्योंकि एक ही जगह पे रहकर थोड़ा सा व्यक्ति टेंस हो जाता है <laughs> <laughs> वक्त मिले तो जरूर घूम के आना चाहिए ताकि आपका जो सराउंडिंग hmm. uh, है या फिर आपका मनोस्थिति जो है उसमें चेंज आ जाएगा और आपको फ्रेश फील होगा तो आई आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा की हेल्थ टिप्स कुछ बताइए हमारे सभी श्रोताओं डेफिनेटली अभी इसकी तो बहुत जरूरत है <laughs> अभी जो अभी का जमाना है की ट्रीटमेंट की जगह शन पे चल रहा है ट्रीटमेंट की जगह प्रिवेंशन पे चल रहा है जो भी डिसीज है उसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको कुछ डिसीज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत बहुत ज़्यादा है ठीक है इसलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है अभी के ज़माने में जैसे कि डायबिटीज़ है हाइपरटेंशन है ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है डब्ल्यू एच में उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करके आ, बताया है मतलब कहा कि अगर आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है तो ये आपको डिसीजेस होने वाली है तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ढंग का होना चाहिए आपको मौसम के हिसाब से आपका डाइट होना चाहिए घूमना फिरना जो भी पैराव मौसम के हिसाब से होना चाहिए फैशन के हिसाब से नहीं, नहीं। <laughs> और दूसरी बात जैसे कि आपने भी बताया कि आपको पुराने दादा दादी के ज़माने का जो आपका लाइफस्टाइल है वो वो याद कीजिए जितना हो सके उतना फॉलो करने का कोशिश कीजिए वो बहुत बहुत जरूरी है जी। अगर आपको लेट नाइट जगना वो कम कीजिए आपका जो गर्म का जो खाना होता है वो शुरू कीजिए मुझे खैर से अभी तो ट्रेन बनने लगा है कि जैसे कि देहात का अगर कोई होटल टाइप का जो सीन है वहाँ पे जाके लोग भाकरी नॉनवेज का जो थाली वो खाते भाके हमारे महाराष्ट्र का जो भाकरी पिटला भाकरी जुन का वो खाते ट्रेन बनने लगा मतलब हम फिर से रिवर्स में जाने का अभी सोच रहे हैं कि तो वो सच में रिवर्स में थोड़ा सा जाना चाहिए चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और फिर फिर हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आए कुछ विशेष एपिसोड्स कुछ विशेष टाइपटीज़ के बारे में जो कैंपेन आप करते हैं रेडियो के माध्यम से भी कुछ बातें जरूर सुनाइए अच्छा दो लगेगा हमें और आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया धन्यवाद <laughs> चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही रेडियो पुनेरी आवाज़ के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा खुश रहो खुशियाँ बाटो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 किसी के वासते हो तेरे दिल में प्यार तुझी इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का दिल से दिल के का जिंदा है हम ही से नाम का। के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आँसुओं में मुस्कुराएंगे कहे कबूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है